अज्ञान मना अज्ञान मना अजानता मनाभाषित तुनायाष्टा विवाह जगत विधान निधानीशों से गेत्र ये जो अज्ञानी लोग हैं जो आपके स्वरूप को नहीं जानते उन्हीं को प्रकृतिष्ठ जीव के रूप में आप दिखाई देते और उन पर अपनी माया का पर्दा डाल देते हैं इसीलिए आप सृष्टि के समय ब्रह्मा के रूप में पालन के समय विष्णु के रूप में और संहार के समय समृद के रूप में प्रतीत होते हैं आप ही सुरेश ऋषि तथे स्वती जय स्वती जनस्थ जन्मा सतान दुर्मग प्रभु विधाता सद आप सारे जगत के स्वामी मालिक और सद के विधाता हैं अजन्मा होने पर भी आपका कभी जन्म न होने पर भी आप देवता ऋषि मनुष्य पशु पक्षी गंधर्व किन्नर जलसर इत्यादि इस स्वरूपों में प्रकट होते हैं इसलिए <coughs> कि उन रूपों के द्वारा आप दुष्टों के गर्व को मद को छूर कर दें और सत्पुरुषों पर अनुग्रह करें ये आपके अवतारों का एक बाह्य कारण है कोिभुमन भगवंत पर आत्मन योग कथम वा कति वा कदे की विस्तार हो कल से योगमायाम भगवान आप अनंत परमात्मा हैं योगेश्वर हैं जिस समय आप अपनी योग माया का विस्तार करके लीला करने में प्रवृत्त होते हैं उस समय संसार में कौन ऐसा है योगेंद्र मनीन्द्र सुरेंद्र जो इस बात को जरा भी जान सके आपकी लीला कहा किस लिए कब और कितनी होती है? दम जगत से समूपुरु स्वप्नाधम सुषण दुख दुःखम तो ये वनित स्वरूप रतनाधम से माया के भासी दिख़़। प्रभो ये संपूर्ण जगत स्वप्न के समान असत्य ज्ञान रूप और दुख माया दुख पर दुख देने वाला है आप परमानंद स्वरूप हैं परम ज्ञान स्वरूप हैं आप अनंत हैं ये माया ये आप आप से उत्पन्न और दूरी होने पर भी ये आत्म ही आपकी सत्ता से ये सत्य साथ दिखाई देता है पर सत्य तो वास्तव में आप ही हैं। एक स्वत्मा पुरुष पुराण सत्य स्वयं ज्योतिर निष्क्ष रोग स सुखो पूर्णो द्वजो मुक्तोपाधि मृत भगवान एकमात्र सत्य तो आप हैं सारे त्रिभुव के आप आत्मा हैं आप पुराण पुरुष हैं इसलिए जनवाद विकारों से आप रही से आत्मा नहीं आप स्वयं प्रकाश हैं इसलिए एक देश काल वस्तु जो परत प्रकाश है वे आपको सीमित नहीं कर सकते आप उनके भी आगे प्रकाशक हैं आप अविनाशी हैं इसलिए आप नित्य हैं आपका आनंद अखंडित है आप में न किसी प्रकार का मल है न कोई अभाव है आप पूर्ण है पूर्णोद्रोह मुक्त बहुत आप पूर्ण हैं, आप एक हैं आप सारी उपाधियों से मुक्त हैं और आप स्वरूप हैं एवं विधंता सकलात्म नाम स्वात्मा नमात्मा तृपया गुरुर कलब दो प्रतिशत सुषा ये धर्म की प्रभु ये आपका ये एक दो ऐसा स्वरूप है कि समस्त जीवों का अपनी स्वरूप है जो आशाई रूपी गुरु की सूर्य से तत्व ज्ञान रूप दृष्टि को प्राप्त करके ये अपने स्वरूप में आपका साक्षात्कार करने के हैं ये दूर संसार से मनो पार हो जाते हैं आत्मा न मेरा कुतवा भिजानताम सेपंचतम ज्ञाने न भूयोत्ते रजआमेर भवाभव यथा जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते उन्हें उस अज्ञान के कारण से ही ये नाम रूप आत्मक जो ये जगत है इसकी उत्पत्ति का भ्रम होता है परंतु ज्ञान होते इसका अत्यंत नये भी हो जाता है जैसे अस्सी में भ्रम के कारण से ही सत की प्रती होती है और जहाँ भ्रम निवृत्त हुआ तो इसकी निवृत्ति हो गई अज्ञान संयोग बंध मोक्षना जशस्त्यात्मे के भले भले ईषा हिमानेता ना जवाहनी संसार संबंधी और मोक्ष ये दोनों ही अज्ञान से कल्पित हैं न बंध है न मोक्ष अज्ञान के ये दो नाम है ये वही वास्तव में शुद्ध सत्य स्वरूप जो आप परमात्मा है उससे भिन्न स्थिति नहीं रखते जैसे सूर्य में दिवराज का भेद नहीं इसी प्रकार से जो अखंडित स्वरूप केवल शुद्ध आत्म तत्व है आपका स्वरूप उसमें में कोई बंधन है न मोक्ष है परमात्मा न आत्मा पुपन भैमज्ञ विजनता जता भगवान ये कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपनी आत्मा पर लोग आपको पराया मानते हैं और ये सविता के जो स्वरूप नहीं है अपना इनको अपना आत्मा माने हुए रहते हैं और इसके बाद फिर कहीं आपको भूलने लगते हैं ये अज्ञानी जीवों का अज्ञान है अंतर अनंत भवंत मे वा हित्य जनतो मृग अंत संत असंत मत के न संतम भूनंतम के मुंत संत अनंत आप सब के अंत कर्मों में नीति गराजित हैं इसलिए जो महात्मा लोग हैं जो संत लोग हैं ये आप प्रति जो कुछ भी भासता है वो सब का त्याग करके आपको भीतर ही ढूंढते हैं रस्सी में सांप नहीं फिर भी पृथ्वीमान सांप को मिठा समझी देना वो, वो सांप का नाश नहीं होता इसलिए तो अथापिचे से पद प्रसादागृह वही जाना जितम भगवान महिनू न चागो विचरण बिचनवन अब यहां से फिर जरा ब्रह्मा जी का भाव पल ब्रह्मा जी महाराज यहां पर तो बड़ा सुंदर ज्ञान का निर्वचन करते रहे <laughs> करते करते उनकी दृष्टि गई, श्याम सुंदर की ओर फिर उसको तो सोचने लगी कि क्या दूर गया तू इतनी देर तक वो वे वेदगर्भ है ना भगवान ब्रह्मा तो ये भगवान के सामने भी ये भगवान का ज्ञानी को बुरी बात हो रही कही भगवान के महत्व का ही प्राकट किया वास्तव में परंतु तो ये कह रहे कह गए कहने के बाद फिर जब उनका उधर दृष्टि गई तो मानो अब तक ये भगवान के आरती कर रहे ज्ञान ज्योति से ज्ञान ज्योति की ज्योत जला कर शाम है अन्य अब तक बजराज कुमार की आरती की ये राजन किया अब निराजन करते करते श्री शाम सुंदर के चरण चंद्र की वो दृष्टि पहुंच गई दृष्टि चरणों की हो बस फिर तो वो वो चरणखचंद्र की जो विचित्र जोषणा थी वो उनके आंखों में भर गई अंतक फिर से रिस प्लावित हो गया भक्ति की दुग्ल धारा बह चली ज्ञान गर्मा का सारा प्रवचन उस धारा में डूब गया ज्ञान की ज्ञान की वह वो लौ जो कि निर्धता में ये समापित हो गई ज्ञान की लौ ज्ञान की ज्योति मानव कह उठी ब्रह्मा से कि देखो भाई ये जो भक्ति की स्नेग्धता है ये तयल है ये स्नेह है यही तो नहीं जननी है स्नेग्धता जो है ये ज्योति की जननी है तो यही सांद्र सांद्रतर होती हुई मुझको आत्मसात कर लेती है ज्ञान की ज्योति ने कहा ज्ञान के लव ने कहा तो ये फिर क्या करती है कि भक्तों को उनके भावानुसार श्री कृष्ण चरण कमल की मृाध सेवा करने के लिए अपने आप को अपने अंचल में छिपा ले लिएता तो ज्ञान के ज्योति ने कहा कि भाई जिनको मेरी चाह हो और जिनको मेरे प्रकाश में भगवान की महिमा का तत्व जानने के अभिलाषा हो ऐसा ज्ञान या व निस्तवता ऐसा ज्ञान जिसको प्राप्त करना हो उसको तो भक्ति के निज प्रवाह में निमग्न हो जाना चाहिए तो अब पितामह कहने लगे कि महाराज थापिपा जदवे से प्रसाद लेगृहित वही जाना तत्व भगवन महीनों न चाने को चरम विचिन्वन के लिए शे भगवन ये ठीक है कि ज्ञान का उदय होते ही अज्ञान जनित ये संसार नष्ट हो जाता है तथा प्रभु जो व्यक्ति तुम्हारे इन स्वर्ण कमल युगलों के अनुग्रह बिंदु से सिक्त हो गया है तुम्हारे कृपा प्रसाद का कर्ण इसने प्राप्त कर लिया है वही तुम्हारी अनंत परिसीम महिमा का कुछ तत्व जान सकता है तत्वाधि मानी नहीं जान सकता, जान सकता वो तत्व जान लेगा तत्वों की संख्या जान लेगा सांख्य निष्ठा में प्रतिष्ठित हो जाएगा तत्वों के संख्या जान ले पर जो तुम्हारी वास्तविक अनंत में महिमा है जिसको किसी ने जाना नहीं उसका इतकिनित ज्ञान उसको नहीं होगा युनिवी स्वर्ग प्रभु नमः हर्षया कोई नहीं जानता पर जिसने तुम्हारी कृपा प्राप्त की उसे तुम्हारी कृपा के कारण से तुम्हारी महिमा का कुछ प्रकाश प्राप्त हो जाता लेकिन तुम्हारी कृपा से शून्य केवल ज्ञान के साधनों का आचरण करके और वैराग्य की धूम में प्रतिष्ठित होकर के भी योग का परम साधन करने पर भी वो जो बड़ी ऊंची अवस्था में पहुंचे हुए जो सागत होते हैं और वो उत्कर्ष उच्चावस्था में प्रतिष्ठित ऐसे महात्मा कहलाए जाने पर भी चिरजीवी हो जाने पर भी तुम्हारी महिमा के यथार्थ ज्ञान का उदय उनके हृदय में नहीं होता तुम्हारी कृपा के बिना कोई भी तुम्हारे महत्व को नहीं जान सकता सदस्तु मेनाथ स भूरिभागो भवेत्र मित्रुभास्ताम ये नेको कि भगव जनाम भूतवा निशे में सवसा दल्लव प्रवाहित हो गया ब्रह्मांजी का हृदय द्रवित होकर भगवान के चरण चंद्रिका के दर्शन करके तू बोलो भाई ये महिमा जानने की बात और तत्व जानने की बात ये भी अभिमान की बात है तत्व जान लेंगे और तत्वज्ञ हो जाएंगे भगवान की महिमा को जान लेंगे तो महिमा के जानकार बन जाएंगे इससे मिलेगा क्या असल में तो उनके पाद पल्लव की सेवा का अधिकार मिलना चाहिए असली चीज तो हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने महिमा का गान करते हुए भगवान के अब भगवान के चनार विंद में उनकी रति हो जाए इसलिए सोचा भी अपने वश की बात तो है नहीं ये तो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है और भगवान है कृपा करवश तो कहीं ये कहने कि तुम तुम्हारा हो जाए ये मस्त एक बार कहो नाश तुलसीदास मेरोदास जी ने कहा महाराज क्या नहीं करता एक बार कहो ना मेरा तुलसीदास मेरा काम तो प्रभु के चरणों की ओर करके ब्रह्मा जी के मन में ये बात प्रकट हो गई कि ये कहीं अपना लें तो अपना लें कैसे क्या करें बोले ये, ये तो शरीर ने मानी ये ब्रह्म शरीर है ये सृष्टा का शरीर पितामय का शरीर वेद गर्भ का शरीर इस शरीर से कोई इनके चरणों की प्राप्ति हो जाए ये तो ठीक है ये तो ये तो अभिमान का क्या थे थे थे तो के अभिव्यक्ति है ब्रह्मा जी कह देंगे तो अभिमान के अभिव्यक्ति मैं सृष्टा तो इस रूप में तो हमारा काम होगा ना, तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा फिर तरस्तु मिलना चतुर्धम दि भागे भवेत्रित्र तिरस्त ये ना हमे को भव जना भूतवाद पल्लव भगवं मेरी एक प्रार्थना है नीच अधम प्रार्थना करने योग्य मैं नहीं तो आप कृपा कर हैं आप अपने स्वभाग से कभी चुत नहीं होते तो एक काम करें आप मुझे महाराज एक सौभाग्य मिल जाए मुझे सौभाग्य दान ले लें तो कहीं पर इस ब्रह्मा के शरीर से हो तो नहीं तो नहीं सही पशु पक्षी कीट पतंग भंग किसी भी योगी में हो ये मुझे सौभाग्य दान ले लें कि मैं आपके दासों में से कोई एक बन बार जाऊ आपके जो आपका जो दास वर्ग है उसमें मैं फिर एक दास बन जाऊ और सदा दास बना रहा और तो तुम्हारे चर्ण कमरों की सेवा में संलग्न रहू ब्रह्मा जी ने शा कहा ब्रह्मा जी कहे भाई तुम कीट क्यों बनना चाहते हो पतंग क्यों बनना चाहते हो पशु क्यों बनना चाहते हो बोले महाराज देख रहा हूं आंखों के सामने ये बर्मा कीट है ना भ्रमरों के महिमा ये जो वनमाला पहले हुए आप इन पर ये भ्रमर मंडरा रहे है कितना सौभाग्यन का है आपके जो चयन कमल हैं इनसे जो जिद सुगंध निकल रही है उस चौसरोवरों ने इन जो भंगुरों ने भ्रमरों ने, ने अपने को जनरछागर कर दिया है जहां जाते हैं तो स्वामी जी की प्रेक्षा है उनने कहा भाई श्री कृष्ण किस मार्ग से गए पहचान क्या है तो कहा भाई जहाँ भ्रमणों का समूह जाता हो पीछे पीछे देखो इस मार्ग से गए भ्रमणों का समूह जहाँ दिया गया क्योंकि उनका जो अंध सौगंध है भ्रमण उसके लिए ललायित रहते हैं देवता भी भ्रमर बन के आते रहते हैं तो ये भंगों का कितना बड़ा भाग्य और पशु ये महाराज देखा मैंने अपनी आंखों से ये छोटे छोटे बछड़े इनको कभी घरे लगा लेते हैं कभी इनके ग्रीवा पर अपना हाथ फिराते हैं कभी इनके मुंह को खोल करके अपने हाथों से कोमल कोमल पिर्ण देते हैं और ये बछड़े छोटे छोटे ये श्याम सुंदर के पास बह जाते हैं वो तो गले में हो तो जीव निकाल के उनको चाटने लगते हैं लेहन करते हैं अंग लेन श्री अंग लेहन तो महाराज ऐसा सौभाग्य गया है क्या मैं चतुर्मुख ब्रह्मा ये पशु निश्चित बुद्ध कितने छेद जो लेहन करते हैं और महाराज पक्षियों के बाद देखिये ये शुक्ल के जो हैं ये मधुर कंठ से जीव सुना सुनाकर आपका आनंद बढ़ा रहे और जब मुरली की धुनी इनके कानों में बढ़ती है तो ये जड़वत हो जाते हैं मानो पत्थर की मूर्ति हो चित्र लिखे से हूँ और रसपान प्रमत्त हो करके ये अवसन्न हो जाते हैं तो इन पक्षियों इन पक्षियों के सामने मेरे भाग्य के कोई तुलना की जाती है हमारे हृदय देश में जो चरण कभी स्पर्श नहीं प्राप्त करते ये चरण इन तेनाकुनों पर चल रहे हैं उन चल कमलों का निगुन स्पर्श इन तेजाकुनों को प्राप्त हो रहा है तो इन इन तीन पंक्तियों को ये घास के जो दल के दल हैं इनको धन्य है महाराज तो मुझे आप इनमें से बना दीजिए यही सेवा प्राप्त हो कि आपके चरणों के नीचे घास बना रहा हूं और आपके चरण तक ठीक आगे जो कहेंगे बोल ये भी बड़े अधिकार की बात कह दी आपके चरणों की तो ब्रह्मा जी कहते कि महाराज ये उद्विग प्राणी ये घास फूस ये पतंग भ्रंग ये कीट ये पशु पक्षी ये तरुगलमलता इनमें से किसी भी योनि में ये मैं नहीं कहता कि अमुख योनि में आप मुझको मैं बड़ा ब्रह्मा हूं तो बड़े को को ब्रह्मा कोई बड़ा ऊंचे से ऊंचा कोई शरीर दीजिए हम लोग भगवान से ये ब्रह्मा जी की बात सुन देखने गए चाहिए हम लोग भगवान से क्या चाहते हैं सभी इतने माया मोहित हैं हम लोग कि तुच्छ तुच्छ ऐश्वर्य की कामना भगवान से करते हैं